विनय पत्रिका श्री विंदुमाधव स्तुति सकल सुख कंद कृत पुण्यकृत माधव द्वंद्व विपतिहारी यशपाथोज अज शंभुषण का सुखसेन वृंद अलिल कारी अमलमरकत श्या्याम काम पट तड़ित इव जल नीलम अरुण शतपत्रोचन विलोकनी चारु प्रणत जन सुखद करुणार्दशील काल गजराज मृगराज दलुदे सवन धनुजे सवन दहन पावक चारिभुज चक्र की जलद मोहनीशिदिनेशारिभुजक्र कौमोदी जलदर सरसिजो राज मुकुटकुंडल तिलक अलक अलिभ्रात इव भृगुटे द्विजअर वर चारुना साचिशुक दर ग्रीव सुख शीव इंदु मधुर मधुरहासा उर सिनम विशालौ मंजरी भ्रज श्रीवत्थन उदारम परम ब्रह्मण्यति अज विपुलम ब्रह्मण्यतिधन्य गमुअज अमितपुल महिमा कर कनक कंकन रतन जटित मणिमेखलादेश युगलपनपुरा मुखरकलहसत सुभग सर्वांग सौंदर्यश सौभाग्यस्थयुक्तोक्यशी दक्षिण दिशी रुचिवारी सक बसतुदा निकटतट सदावरन निरखंती नरतेति धन्य अखिल मंगल भवन निबिड़ संशय समन दमन वृजनाट भी कष्ट विश्वित विस्हित अजित गोतीत शिव विश्वपालन हरण विश्वकर्ता ज्ञान विज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य निधि सिद्धि अणिते भूरिधान ग्रसित भव ब्याल तुलसी दास त्रास श्री राम उन्दु hey माधव आप सब सुखों की वर्षा करने वाले मेघ हैं आनंद वंद काशी को पवित्र करने वाले हैं राग द्वेषादि द्वंद्व जनित विपत्ति को हरने वाले हैं आपके चरण कमलों में ब्रह्मा शिव शनक सनंदन आदि सुखदेव जी शेष जी और अन्य मुनिजन रूपी धर्मर सदा निवास किया करते हैं आप निर्मल मणि के समान श्याम रूप है सौ करोड़ कामदेवों के समान आपकी सुंदरता है पीतांबर धारण किए हैं वह पीतांबर नीले बादल में बिजली के समान शोभित हो रहा है आपके नेत्र लाल कमल के समान हैं सुंदर चितवन है आप भक्तों को सुख देने वाले हैं और स्वभाव से ही करुणा रस से भीगे रहते हैं आप काल रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह राक्षस रूपी वन के जलाने के लिए अग्नि और मोह रूपी रात्रि के नाश करने के लिए सूर्य रूप हैं चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं आपके हाथ में श्वेत शंख कमल के ऊपर बैठे हुए राजहंस के समान शोभित हो रहा है मस्तक पर मुकुट कानों में कुंडल भाल पर तिलक भ्रमर समूह के समान काली अलके टेढ़ी भ्रिगुटी सुंदर दांत, ओठ और नासिका बड़ी ही सुंदर है सुंदर कपोल और शंख के समान ग्रीवा मानो सब सुख की सीमा है हे हरे आपकी मधुर मुस्कान चंद्रकिण और कुंद कुसुम के समान है आपके हृदय पर नई मंजरियों सहित विशाल वनमाला और सुंदर का चिन्ह शोभावान हो रहा है आप ब्राह्मणों का बहुत आदर करने वाले हैं तथा क्रोध रहित अजन्मा अपरिमित पराक्रमी महान महिमा वाले और अनंत हैं आपको धन्य है धन्य है आप हृदय पर हार भुजाओं पर सोने के बाजू बंद हाथों में रत्न जड़ित कंकण और कठि में मणियों की तागड़ी धारण किए हैं दोनों चरणों में हंस के समान सुंदर शब्द करने वाले नूपुर पहने हैं आपके समस्त अंग सुंदर और आपका सारा ही वेज सुंदरतामय है समस्त सौभाग्य सौभाग्यमयी तीनों लोकों की शोभा समुद्र कन्या श्री लक्ष्मी जी आपके दक्षिण भाग में विराजमान है आप गंगा जी के समीप सुंदर मंदिर में निवास करते हैं जो मनुष्य नेत्रों से आपका दर्शन करते हैं वे अत्यंत धन्य हैं आप सब कल्याणों के स्थान कठिन कठिन संदेहों के नाश करने वाले पाप रूपी वन को भस्म करने वाले और कष्टों के हरने वाले हैं आप विश्व को धारण करने वाले विश्व के हितकारी अजय मन इंद्रियों से परे कल्याण रूप और विश्व का सृजन पालन तथा संहार करने वाले हैं आप ज्ञान विज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य के भंडार हैं अणमादि महान सिद्धियों के देने वाले बड़े दानी है मुझ तुलसीदास को संसार रूपी सर्प निकले जा रहा है इससे मैं अत्यंत भयभीत हूँ अतः हे सर्पों के नाशक गरुड़ की सवारी करने वाले श्री राम जी कृपा करके मुझे बचा लीजिए वर्तमान बिंदु माधव जी की बाई और लक्ष्मी जी विरासती हैं परंतु यह मूर्ति मस्जिद बनने के बाद की स्थापित की हुई है तुलसीदास जी के समय में लक्ष्मी जी दाहिनी ओर थी वह मूर्ति पड़ोस के एक ब्राह्मण के यहाँ है उसके पूर्वज ने जब देखा कि मुसलमान मंदिर तोड़ने वाले हैं तो मूर्तियाँ अपने घर में उठा ले गया उस समय शैव काशी के विश्वनाथ जी का और वैष्णव काशी के बिंद माधव जी का मंदिर तोड़ा गया और उसी की वजह से मस्जिद बनाई गई एक धौरहा मंदिर का ही है दूसरा उसी मेल में बनाया गया तुलसीदास जी जहांगीर के समय में वैकुंठवासी हुए और मंदिर औरंगजेब के राजकाल में तोड़े गए